संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ नौ तो क्या मैं विनोद करती हूँ बोली उनसे वैदे ही अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित में होती है कि वह विरहिणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है तो मैं कहती हूँ वह मेरी बहन ना देगी तुमको दोष तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा, सच्चा संतोष प्रिय से स्वयं प्रेम, प्रेम करके ही हम सब, सब कुछ भर पाती हैं वे सर्वस्व हमारे भी हैं, हैं। यही, यही ध्यान में लाती हैं जो वर माला लिए आप, आप ही तुमको वरने आई हो अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो मज्जागत लज्जा तजकर भी पर करे स्वयं प्रस्ताव कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूं भला पहले मन भी तो हो मेरे जिससे सुख दुख सहूं भला अच्छा ठहरो कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा अरे अरे न सुना, सुना लक्ष्मण का देख की और कहा आर्य पुत्र उठ तो देखो क्या ही सुप्रभात है, है आज, आज। स्वयं सिद्ध सी खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बांकी क्या शष्य श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर झाकी उतर पड़ा पर काम रूप कोई घन था एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था देखा रमणी ने चरणों में नत लक्ष्मण को उसने भेंट अपने बड़े क्रोड में विधुसा छिपा लिया सब और समेत सीता बोली नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया देख तुम्हारे का तब सुरेंद्र भी डोल गया माना इनके निकट नहीं है इंदिरा की कुछ गिनती किंतु अपसरा की भी क्यों ये सुनते नहीं नम्र विनती तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है कुमला रही देख लो कर में स्वयं वरा की वरमाला किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला मुस्का कर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर फिर रमणी की ओर देखकर कहा आहा जो बोले मोर शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या छाती फूल गई रमणी की क्या चंदन है कुमकुम -कुम क्या बोली वह पूछा तो तुमने शुभे चाहती हो तुम क्या इन दशनों अजरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या मैं हूँ कौन, कौन वेश ही मेरा देता इसका, इसका परिचय है, है और चाहती, चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट, प्रकट हो चुका निश्चय है अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे, थे मैथिली शरण गुप्त की, की प्रसिद्ध रचना पंचवटी पृष्ठ 9 वाचक स्वर भारती परिमल